कर्म योग स्वामी विवेकानंद कर्म का चरित्र पर प्रभाव अत्यंत सामान्य कर्म को भी घृणा के दृष्टि से नहीं देखना चाहिए जो मनुष्य कोई श्रेष्ठ आदर्श नहीं जानता उसे स्वार्थ दृष्टि से ही नाम यश के लिए ही काम करने दो परंतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य को उच्चतर ध्येयों की ओर बढ़ने तथा उन्हें समझने का प्रबल यत्न करते रहना चाहिए हमें कर्म करने का ही अधिकार है कर्म फल में हमारा कोई अधिकार नहीं कर्म फलों को एक ओर रहने दो उनकी चिंता हमें क्यों हो यदि तुम किसी मनुष्य की सहायता करना चाहते हो तो इस बात की कभी चिंता ना करो कि उस आदमी का व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा रहता है यदि तुम एक श्रेष्ठ एवं भला कार्य करना चाहते हो तो यह सोचने का कष्ट मत करो कि उसका फल क्या होगा यहाँ कर्म के इस आदर्श के संबंध में एक कठिन प्रश्न उठता है कर्मयोगी के लिए सतत कर्मशीलता आवश्यक है हमें सदैव कर्म करते रहना चाहिए बिना कार्य के हम एक क्षण भी नहीं रह सकते तो फिर प्रश्न यह है कि आराम के बारे में क्या होगा यहाँ इस जीवन संग्राम के एक और है कर्म जिसके तीब्र भवन में फंसे हम लोग चक्कर काट रहे हैं और दूसरी ओर है शांति सभी मानो निवृत्ति मुखी है चारों ओर सब शांत स्थिर किसी प्रकार का कोलाहल नहीं केवल प्रकृति अपने जीवों पुष्पों और गिर गुफाओं के साथ विराज रही है पर इन दोनों में से कोई भी पूर्ण आदर्श का चित्र नहीं है यदि एक ऐसा मनुष्य जिसे एकांतवास का अभ्यास है संसार के चक्कर में घसीट लिया जाए तो उसका उसी प्रकार ध्वंस हो जाएगा जिस प्रकार समुद्र की गहराई में रहने वाली एक विशेष प्रकार की मछली पानी की सतह पर लाए जाते ही टुकड़े टुकड़े होकर मर जाती है क्योंकि सतह पर पानी का वह दबाव नहीं है जिसके कारण वह जीवित रहती थी इसी प्रकार एक ऐसा मनुष्य जो सांसारिक तथा सामाजिक जीवन के कोलाहल का अभ्यस्त रहा है यदि किसी शांत स्थान को ले जाया जाए तो क्या वह शांतिपूर्वक रह सकता है कदापि नहीं उसे क्लेश होता है और संभव है उसका मस्तिष्क ही फिर जाए अर्थात आदर्श पुरुष तो वे हैं जो परम शांत एवं निस्तब्धता के बीज भी तीब्र कर्म का प्रबल कर्मशीलता के बीज भी मरुस्थल की शांति एवं निस्थ का अनुभव करते हैं उन्होंने संयम का रहस्य जान लिया है अपने ऊपर विजय प्राप्त कर चुके हैं किसी बड़े शहर की भारी हुई भरी हुई सड़कों के बीच से जाने पर भी उनका मन उसी प्रकार शांत रहता है मानो वे किसी निःशब्द गुफा में हो और फिर भी उनका मन सारे समय कर्म में तीव्र रूप से लगा रहता है यही कर्मयोग का आदर्श है और यदि तुमने यह प्राप्त कर लिया है तो तुम्हें वास्तव में कर्म का रहस्य ज्ञात हो गया परंतु हमें शुरू से ही आरंभ करना पड़ेगा जो कार्य हमारे सामने आते जाएं, उन्हें हम हाथ में लेते जाएं और शनय शनय हम अपने को दिन प्रतिदिन निस्वार्थ बनाने का प्रयत्न करें हमें कर्म करते रहना चाहिए तथा यह पता लगाना चाहिए कि उस कार्य के पीछे हमारा हेतु क्या है ऐसा होने पर हम देख पाएंगे कि आरंभ अवस्था में प्राय हमारे सभी कार्यों का हेतु स्वार्थपूर्ण रहता है किंतु धीरे धीरे यह स्वार्थपरायणता अध्यवसाय से नष्ट हो जाएगी और अंत में वह समय आ जाएगा जब हम वास्तव में स्वार्थ से रहित होकर कार्य करने के योग्य हो सकेंगे हम सभी यह आशा करते हैं कि जीवन पथ में अग्रसर होते होते किसी न किसी दिन वह समय अवश्य ही आएगा जब हम पूर्ण रूप से निस्वार्थ बन जाएंगे और ज्यो ही हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे हमारी समस्त शक्तियाँ केंद्रीभूत हो जाएंगी तथा हमारा आभ्यंतरिक ज्ञान प्रकट हो जाएगा